ईश्वर को मानने वाले अधिकांश ईश्वर को मानने के पीछे कुछ हेतु तर्क युक्तियां अपनी रखते हैं और वो समझते हैं कि ये तो इसी से सिद्ध होता है कि परमात्मा है जैसे कि सृष्टि की रचना सृष्टि का चलना इत्यादि उनके मन में यह आता है कि सृष्टि की रचना तो सभी देखते हैं सभी को पता है कि सृष्टि बनी है तो हम तो इस सृष्टि को देख करके ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं ये दूसरे क्यों नहीं करते दूसरे क्यों नहीं कर पाते हैं? उनकी क्षमता नहीं है वो समझ नहीं सकते कैसा है तो उसमें बहुत से ऐसा स्वीकार करते हैं, उनकी क्षमता नहीं है उससे समझ नहीं पा रहे हैं, और जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं सृष्टि आदि को देख करके व्यवस्था को देख करके वो अपने को बुद्धिमान समझते हैं ये आस्तिकों की दृष्टि पक्ष हुआ और जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं नास्तिक हैं वो क्या सोचते हैं वही है सोचते हैं कि ये जो आस्तिक हैं, इनसे कोई हम मूर्ख तो नहीं है इनसे कम जानने वाले तो नहीं है ईश्वर को मानने वाले भी बहुत से प्रबुद्ध व्यक्ति हैं बड़े बड़े सभी क्षेत्रों के लोग हैं और ईश्वर को न मानने वाले भी बहुत हैं सभी क्षेत्रों के हैं वैज्ञानिक भी लेखक भी प्रशासक भी राजनेता भी चिंतक पुस्तक लेखक कवि कलाकार सब तरह के लोग हैं व्यापारी कृषक सब तरह के व्यक्ति नास्तिकों में भी हैं और सब तरह के व्यक्ति सब स्तर के व्यक्ति आस्तिकों में भी दिखाई देते हैं तो प्रथम दृष्टया तो यू नहीं लगेगा कि नास्तिक लोग आस्तिकों की अपेक्षा कम बुद्धि रखते हैं उनको समझ नहीं है और नास्तिक लोग भी ये कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते वो बल्कि बल्कि ये देखते हैं कि ज्ञान में समझ में ईश्वर को छोड़कर अन्य विषयों में नास्तिक वर्ग अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिशाली है अपने जीवन को ज्यादा अच्छी तरह से जीता है अन्य विषयों में अधिक जानकारी है उच्च स्तर पर दोनों जगह अच्छे अच्छे लोग हैं बुद्धिमान व्यक्तियों उनको छोड़ दीजिए लेकिन अधिकांश जो आस्तिक वर्ग है वो कैसा है बहुत से तो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं कुछ समझते नहीं है अपना सामान्य जीवन जीते हैं कोई गंभीर बात तो उनको बताने लोगों तो उनको समझ में नहीं आएगी बहुत सारी चीजें जानते ही नहीं है वो यशु को समझते ही नहीं है उनका उस तरह का प्रशिक्षण ही नहीं है शिक्षा ही नहीं प्राप्त किए उन्होंने तो नास्तिक व्यक्ति देखता है तो ये लोग कहते हैं सृष्टि को देख करके परमात्मा का अस्तित्व ये लोग स्वीकार करते हैं तो इनको तो समझ में आ जाता है हमारे को नहीं आता हमें तो नहीं प्रतीत होता सृष्टि को देख करके कि इसका बनाने वाला कोई होना चाहिए तो दोनों एक दूसरे को आस्तिक लोग सोचते हैं हम बुद्धिमान है क्योंकि हम सूक्ष्म तत्व को परमात्मा को जान पाए हैं इस सृष्टि को देख करके और वो नहीं जान पा रहे तो उनकी न्यूनता ही कही जाएगी और नास्तिक लोग देखते हैं कि इनके व्यवहार तो ऐसे नहीं है कि अधिक बुद्धिमान हो बल्कि जो अपने को आस्तिक कहते हैं जो वर्ग आस्तिक कहलाते उनमें हैं उनमें भयंकर मूर्खताएं देखी जाती पर पर हैं परस्पर विरुद्ध बातें कैसा कैसा व्यवहार कैसी कैसी रीतियां अगर पूरे जीवन का निरीक्षण करें हम कि व्यक्ति कैसा जीवन जी रहा है युक्ति संगत जी रहा है कैसी कैसी मान्यताएं है, हैं ईश्वर को छोड़ करके मिले तो नास्तिक वर्ग में ये मूर्खताएं कम मिलेंगी बुद्धिमत्ता युक्ति संगतता अधिक मिलेगी यानी बुद्धि का पक्ष वहां प्रबल है और इधर कम मिलेगा और आज जो अधिकतर वर्ग ईश्वर को नहीं मान रहा है नास्तिक बन रहा है वो तो अधिकतर पढ़ा लिखा वर्ग समझदार वर्ग है वैज्ञानिक वर्ग है शिक्षित वर्ग है प्रशासक है चिंतक है प्रबुद्ध वर्ग है अपेक्षा से आप देखेंगे तो तो नास्तिक लोग उन आस्तिकों के लिए तो यही उत्तर दे देते उन आस्तिकों के लिए जो आस्तिकों में भी प्रबुद्ध है तो परंपरा से मानते हैं और कुछ नहीं है वास्तव में नहीं मानते बचपन से यही सुना है देखा है तो बस वो कर रहे हैं वास्तव में नहीं और सुनी भी बात मान ली है बस इन्होंने ये भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर है भी या नहीं ध्यान दें तो ये भी समझ जाएंगे कि ईश्वर नहीं है ध्यान नहीं देते अपना काम करते रहते हैं भले ही जान के स्तर पर आस्तिक नास्तिक समान हो लेकिन नास्तिक आस्तिक के बारे में ये सोचता है कि ये इस बिंदु पर कुछ सोचना नहीं चाहते कि ईश्वर है या नहीं है। बस मान लिया इन्होंने परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं भावना की बात है मानते हैं मानते हैं कोई बात नहीं इनको इसी में सुख मिलता है लेकिन इसका सत्य से संबंध नहीं है अगर बुद्धि पूर्वक सोचा जाए तो ईश्वर नहीं है ऐसा नास्तिक लोग सोचते हैं यानी वो आस्तिकों को अपेक्षाकृत कम बुद्धि वाला समझते हैं रास्ते को उनको समझते हैं परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए शास्त्र की बात सबके सामने नहीं हो सकती नहीं स्वीकार की जा सकती दूसरे नहीं मानेंगे ग्रंथ में लिखा ये कोई उनके लिए प्रमाण नहीं है उसको प्रमाण मानते ही नहीं और ग्रंथ को छोड़ के जब हम परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं तो सृष्टि को देख करके ही कर पाते हैं और कोई उपाय नहीं है कुछ आधार बनेगा तो सृष्टि ही बनेगी एक कार्य जगत बनेगा इसकी रचनाएं विविध रचनाएं इसको देख करके ही तो हम ईश्वर को स्वीकार कर पाएंगे ये आधार बनता है एक मूलभूत आधार है और ऐसे में जब चर्चा चलती है आस्तिक और नास्तिक की लेख भी चलते हैं समझदार भी आपस में बात करते हैं तो आस्तिक क्या कहता है कि ये सारे कार्य परमात्मा कर रहा है सृष्टि तो एक बहुत व्यापक हो गया अगर उसको आस्तिकों के व्यवहार को अगर हम देखें फसल अच्छी हो गई तो परमात्मा ने इस बार बहुत कृपा की परमात्मा की कृपा से फसल उत्पन्न हो रही है बारिश अच्छी हुई परमात्मा की कृपा से हुई है परमात्मा बारिश करा रहे हैं फल अच्छे आए परमात्मा करा रहे अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है पशु पक्षी पेड़ पौधे परस्पर एक दूसरे के हित के लिए कैसे परमात्मा ने किए ऋतुएं बन रही हैं कौन कर रहा है परमात्मा करा रहा है परिवार में बच्चों का जन्म हुआ कौन किसकी कृपा से हुआ परमात्मा ने रुपा ने किया परमात्मा की कृपा से हुआ देखो हम खाना खाते हैं हमने तो खाना बनाया ही है खा लिया अब उसके बाद में उसका पचना फिर शरीर में रस रक्त आदि का बनना बुद्धि को पोषण मिलना हृदय का चलना सफाई होना तो बहुत सारी कितनी सारी चीजें चल रही हैं ऊर्जा का बनना हम तो कर नहीं रहे तो कौन कर रहा है परमात्मा कर रहा है अब इस तरह की सैकड़ों बातें आस्तिक लोग जहां स्वयं को नहीं देखते हैं वहां कहते हैं परमात्मा कर रहे हैं नौकरी लग गई तो भी परमात्मा ने लगवा दी ये बहुत सारी बातें व्यापार में अधिक लाभ हो गया परमात्मा ने इस बार बहुत लाभ किया मेरा वो परमात्मा को किस भी रूप में मान सकता है अलग अलग देवी देवताओं के रूप में भी मान सकता है वो पे कहता है स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है परमात्मा की बड़ी कृपा है परमात्मा स्वास्थ्य ठीक चला रहा है दुर्घटना हो गई उसमें चोट लगी तो सकारात्मक रूप से सोच के कहते हैं कि बच गए परमात्मा की बहुत कृपा हुई हर चीज के अंदर परमात्मा को ला करके रखता है हर चीज के अंदर अब उनसे बात होती है वो कहते हैं वो हर चीज में कारण बता देंगे आस्तिक कहता है कि बारिश परमात्मा के कारण से हो रही है तो कहेगा कि वो जानता है बारिश कैसे होती है तो परमात्मा थोड़ा न करवा रहा है बारिश तो बादलों में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं हो जाती है बारिश इसमें परमात्मा क्या कर रहा है वो प्रश्न करेगा अब आस्तिक केवल ये कह रहा है कि परमात्मा के द्वारा हो रही है लेकिन परमात्मा कर क्या रहा है वहां पर यह पूछे जाने पर आस्तिक क्या उत्तर देगा बस वो कहेगा नहीं परमात्मा ही कर रहा है हम मनुष्य थोड़ा ना कर रहे हैं तो कहेगा बादल है बादल आए बनके ऐसी स्थिति बनी है बारिश हो गई इसमें परमात्मा का क्या है परमात्मा क्या कर रहा है यहां पर तो कहे बादल बने परमात्मा ने बादल बनाए तो बादल परमात्मा ने क्या बनाए? वो तो सूर्य का ताप होता है समुद्र में और जगह पानी वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाता है हवा से चल के आ जाता है इसमें परमात्मा क्या कर रहा है हर जगह पर वो पूछेगा प्रश्न और आस्तिक व्यक्ति सिवाय इसके कुछ विशेष नहीं कह पाता कि नहीं ये परमात्मा ही कर रहा है वो स्वीकार नहीं कर सकता दूसरा व्यक्ति क्योंकि उसने सारे कारण पढ़ रखे हैं कैसे कैसे हो रहा है वो कह देगा कि भाई ठीक है चलो सूर्य के ताप से ये बन रहा है भाव बन रही है ये हो रहा है ये सारी प्रक्रिया आपने बता दी लेकिन सूर्य तो नहीं बना सूर्य तो भगवान ने बनाया वो कहीं ना कहीं परमात्मा को अवश्य लाएगा आस्तिक व्यक्ति सूर्य तो परमात्मा ने बनाया तो वो भी जो उसको कारण को भी जानता है बोले तो प्रकृति में ऐसे सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वहां ऐसे ऐसे ऊर्जा बनती है और वो चल करके आता है वो स्वभाव है उसका परमाणुओं का संलयन होता है हाइड्रोजन के चार परमाणु मिलकर हीलियम का एक बनता है उस काल में थोड़ी द्रव्यमान का क्षय होता है ऊर्जा के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है ऊर्जा का प्रकाश का स्वभाव है इतनी तीव्र गति से चल के आता है और यहां पर वो विभिन्न ऊर्जाओं में बदल जाता है पोषण प्रदान कर देता है गर्मी प्रदान करता है प्रकाश प्रदान करता है क्रियाएं होती हैं उसके कारण से इसमें परमात्मा क्या कर रहा है ये तो प्रकृति की व्यवस्था है कि इतना तापमान हो तो विलयन हो जाता है हाइड्रोजन का और व्यवस्था चल रही है यानी वो हर स्थान पर नास्तिक व्यक्ति प्रक्रिया को बता देगा किसान कहेगा कि भाई फसल है परमात्मा नहीं तो होगा ही वही कह नहीं किसान बो रहा है बोले हमने बोया ही तो है बाकी तो किसने बाकी तो परमात्मा ने किया है अब वो दूसरा कहेगा कि भाई ठीक है बीज बोया परमात्मा ने इसमें क्या किया बीज बोया और नमी है ताप है मौसम है तो ये होने पे बीज में ऐसा होता ही है परमात्मा क्या कर रहा है उसमें अंकुरित होता है अंकुरित होकर आएगा और आएगा तो वैसे ही पत्ते आएंगे वैसे ही तना बनेगा वैसे ही फल आ जाएंगे और अच्छी फसल हुई है तो भले या तो खेत अच्छा जोता होगा खाद अच्छी डाली होगी बारिश अच्छी हुई होगी जो भी कारण है समय पे बोया होगा इसलिए अधिक फसल अच्छी हुई है परमात्मा का इसमें क्या है तो कहेगी भाई हम तो खा लेते हैं अंदर तो देखो सब कुछ पच रहा है हमें कुछ पता ही नहीं है परमात्मा ही तो कर रहा है भाई परमात्मा इसमें क्या कर रहा है हमने भोजन अंदर किया अंदर पाचक स्राव निकलते हैं जैसे ही हम चबाते मुख में निकलने लग जाते हैं आमाशय में निकलते हैं छोटी हाथ में निकलते हैं और ये तो प्रकृति से है नेचर से है वो रसायन निकलते हैं पाचन होता है इसमें परमात्मा क्या कर रहा है फिर शोषण होता है शोषण भी हो जाता है वहां भी नियम बने हुए हैं कि कैसे कम दाप से अधिक अधिक दाप से कम दाप की तरफ चीजें आ जाती है करके हो जाता है सारी व्यवस्था बनी है उसी से ऐसा रक्त बन जाता है ऐसे हड्डी बन जाती है सारी प्रक्रिया बता देगा बोले हृदय धड़क रहा है परमात्मा धड़का रहा है आस्तिक कहेगा कहेगास्तिक कहेगा कि परमात्मा क्या धड़का रहा है इसमें बुद्धि से संवेदनाएं आती हैं तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम है मांसपेशियां बनी हुई है उसको धड़काता है वो चलता है। कहीं भी सोचते चले जाइए एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि कौन अधिक बुद्धिमान है ईश्वर को मानने वाले आस्तिक या नास्तिक सामाजिक कसौटी में देखेंगे तो पहले भी आपके सामने मैंने बात रखी थी कि वो वर्ग अधिक पठित दिखाई देगा तो बोले कि यह पढ़े वेढ़ हैं हम इतने सब कुछ समझते हैं इनसे ज्यादा हर चीजों में आगे हमारे को तो परमात्मा समझ में नहीं आ रहा है और इनको समझ में आ रहा है जबकि इनकी क्षमता कम है तो उसका सीधा सा निष्कर्ष निकालते हैं इन्होंने मान रखा है समझ नहीं रखा है जिस दिन ये समझ लेंगे बुद्धि से सोचेंगे हमारी तरह उस दिन ये भी ईश्वर को मानना छोड़ देंगे जब तक चल रहा है चल रहा है मान रहे हैं काम चल रहा है इनका इसी में सुख शांति अनुभव करते हैं मान रहे वो ये देखते हैं कि यह बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं इसलिए ये ईश्वर को मान रहे हैं और आस्तिक उनके लिए सोचते हैं कि ये लोग विज्ञान की दृष्टि से ही सोचते हैं हर चीज को विज्ञान के तौल तराजू पर ही तोलना चाहते हैं इसलिए परमात्मा को नहीं जानते और ये एक बड़ा चिंतन का विषय रहता है आखिर कौन बुद्धिमान है जो ईश्वर को मानता है ईश्वर को नहीं मानता है और जैसा मैंने पहले भी आपके सामने रखा था कि जो नास्तिक लोग बने हैं अधिक अधिक अधिक, अधिक और बनते जा रहे हैं सभी सभी मत संप्रदायों में ईसाई भी मुस्लिम भी हिंदू भी बौद्ध भी इन सब में जो जो इनकी बहुत सारी जो भी मान्यताएं हैं ईश्वर या ईश्वर से भिन्न आत्मा की या अन्य जीवन से संबंधित उसको छोड़ते जा रहे हैं बड़ा वर्ग छोड़ता जा रहा है उनकी बातों को क्योंकि विज्ञान से वो बातें बहुत सी विरुद्ध भी प्रतीत होती है वो कैसे स्वीकार करे जिसको प्रत्यक्ष देख रहा है उस बात में धर्म अलग अलग जो है इनको धर्म कहा जाता है जो ग्रंथ कहे जाते हैं धार्मिक या ईश्वरीय पुस्तकें कही जाती हैं उसमें अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं जो कि प्रत्यक्ष के विपरीत प्रीत है वो कैसे मानेगा प्रेकर प्रेकर ये तो वैसे ही किसी ने बोल दिया और मानते चले आ रहे थे और आज विज्ञान ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है उनका कोई महत्व ही नहीं है वो नहीं स्वीकार करें और नास्तिकों की संख्या के बढ़ने में ये बहुत बड़ा कारण है हम भले ही ये सोचते रहें कितना ही समझाते रहें उनको नहीं समझेंगे वो हम ये सोचते हैं हम बताते रहें समझाते क्या के हम केवल बताते हैं समझाते नहीं हैं आस्तिक परमात्मा का जो इतना विविध और विपरीत रूप प्रस्तुत करते हैं उसके रहते आस्तिकों की संख्या बढ़ नहीं सकती आज के युग में तो घटेगी उन लोगों के सामने को स्वरूप ही ठीक नहीं आया वो जानते ही नहीं है वो उसमें कर नहीं सकते उनका क्षेत्र नहीं है लेकिन जो देखा सुना है उसके आधार पे तो उनका विश्वास नहीं होता है छोड़ते जाते हैं और यूं भले ही हम कह दें कि आज इतने ईसाई हैं मुसलमान हैं हिंदू हैं बौद्ध हैं और ये ये ये लोग तो भी इन्ही में से सब में एक बड़ा वर्ग है और लगभग ऐसा माना जाता है कि चालीस व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार नहीं करते स्पष्ट रूप से ईश्वर को मानते नहीं आज के समय की स्थिति 40 प्रतिशत विदेशों में पाश्चात्य देशों में तो ये संख्या अधिक है भारत और मुस्लिम देश और इनमें तो कम है वहां अधिक है बहुत अधिक संख्या हो चुकी है कोई उसको विश्वास नहीं है इन चीजों में और हम ये सोचते हैं कि ये विपरीत जा रहे हैं हमारे विरोध के कारण हमारे परस्पर असंगति के कारण से ये हुआ ये आस्तिकों को बहुत सोचने की बात है कि क्यों हम ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि सारा कचरा ही कचरा है परस्पर विरुद्ध बातें हैं कोई वास्तविकता नहीं है जब संसार की वस्तुएं विज्ञान एक व्यवस्थित ढंग से रखा जा सकता है एक युक्तिसंगत ढंग से हो सकता है और उसको वो स्वीकार कर रहे हैं इधर हम ये जो प्रयत्न नहीं करते ईश्वर के विषय में सोचते नहीं है सब अपना अपना लेकर के चलते हैं भावनाओं को ले आते हैं कि यहां तो भावनाएं हैं एक दूसरे का कोई खंडन नहीं करना है कोई बताना नहीं है दूसरे को स्वीकार नहीं जैसा है वैसा ठीक है तो ये हम आस्तिक ही नास्तिकों को बढ़ाने में एक बड़ा कारण बनते हैं हमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि परमात्मा करता क्या है परमात्मा के नाम से जो चीजें हम कहते रहते हैं कि यह कौन करता है परमात्मा ये कौन करता है परमात्मा वहां हमें सोचने की आवश्यकता है कि जिसको हम परमात्मा के करने की बात कह रहे हैं परमात्मा कैसे करता है वहां पर या तो परमात्मा के करने का मतलब क्या है आखिर परमात्मा कर कैसे रहे वहां पर तो वो आज के युग भाषा के अनुसार आस्तिकों को भी प्रस्तुत करना चाहिए उनको ईश्वर का एक स्वरूप ठीक स्वरूप युक्तिसंगत स्वरूप जो कि वास्तविक ही होगा विरोधी चीजें वास्तविक नहीं हो सकती तो उस सबको निर्धारित करना ये आस्तिकों के लिए बहुत आवश्यक है केवल श्रद्धा के आधार पर सोचते रहें, कि हम मानते रहेंगे लोगों को मनवा लेंगे ठीक है कुछ आ जाएंगे अधिक नहीं आ सकते बल्कि उधर जाएंगे ज्यादा और जो पूरी तरह नास्तिक मानते हैं लगभग 40 प्रतिशत जो बताते हैं उसके अलावा जो 60 प्रतिशत मानने वाले भी हैं उनमें भी कितने पूरी तरह ईश्वर पर विश्वास रख पाते हैं कितना मानते हैं ईश्वर को उनके अंदर भी कितने संशय उठते रहते हैं है या नहीं है बोलने को बोलते रहेंगे अंदर से कितना स्वीकार करते हैं क्या वो पूरी तरह निश्चित है ईश्वर है संशय तो भी होते रहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से मानते रहते नहीं है तो सही समझ में नहीं आ रहा है लेकिन है तो सही ठीक उतनेश में अच्छा है लेकिन समझने का प्रयास तो सबको करना होगा केवल मानने से ये कार्य नहीं चल सकता पिछली सदियों में बीच के कुछ काल में भले ही चलाओ आदिकाल में प्रारंभ में ऐसा कभी नहीं था कि यूं ही मान करके चलते थे समझ करके करते थे वैदिक व्यवस्थाएं थी तब समझ के बुद्धिपूर्वक सारा होता था अब बीच में ऐसी स्थितियां बन गई कि बस अपनी बचाने में ही लगे रहे और कुछ ज्यादा हो नहीं पाया तो ठीक है चलता रहा जैसा भी चलना है उतने ढंग से वो परंपरा चलती रही तो इस बिंदु पर फिर और आगे विचार करेंगे कि कैसे यहां पर करना चाहिए आप लोग भी विचार कीजिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है विचारने के लिए आस्तिकों के लिए आपके प्रश्नों में से कुछ प्रश्न लेता हूं अशोक जी का प्रश्न है जो सृष्टि का काल है चार अरब बत्तीस करोड़ तो सृष्टि हमेशा उतनी ही चलती है या बीच में बाधा आ सकती है तो प्रथम उत्तर तो यही है कि सृष्टि चार अरब बत्तीस करोड़ चलेगी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं परमात्मा के द्वारा कि सृष्टि चलती रहेगी अब इसमें एक इनके मन में प्रश्न है आगे कि जैसे आजकल परमाणु हथियार ज्यादा है अगर युद्ध हो जाए तो और सृष्टि समाप्त हो जाए तो हो सकती है नहीं हो सकती है तो एक संभावना दिखाई देती है आज इतने परमाणु बम और हाइड्रोजन बम विदेमान है कि ये पृथ्वी कहते हैं कि 700 बार नष्ट की जा सकती है। एक बार नहीं इतने अधिक एक एक देश ने कई कई बार नष्ट होने लायक परमाणु और हाइड्रोजन बम बना रखे हैं बड़े बड़े देशों ने कई कई बार नष्ट हो सकती है नष्ट तो एक ही बार की जा सकती है लेकिन 700 सौ या मतलब सैकड़ों बार नष्ट हो सकती है ऐसे हथियार आज उपलब्ध हैं हिरोशिमा नागासाकी में जो गिरे थे वो तो बहुत प्रारंभ की चीजें थी बहुत छोटे थे वो तो आज के आज की तुलना में नगण्य थे क्योंकि वो भी बहुत बड़े विभक्स थे बहुत बड़ा विनाश हुआ था उनसे आज तक उसका प्रभाव है दुष्प्रभाव तो क्या इस सृष्टि को कोई नष्ट नहीं कर सकता बीच में जैसे परमाणु बम से नष्ट कर दिया जाए इसका उत्तर यह है कि सृष्टि का मतलब केवल पृथ्वी ही नहीं है केवल पृथ्वी नहीं है यह जो प्रश्न रखा गया या सोच है कि भाई परमाणु बम नष्ट कर देंगे कर सकते हैं किसको नष्ट कर देंगे वो इस पृथ्वी को नष्ट कर देंगे बस उसके आगे किसी एक दो और ग्रह को नष्ट कर देंगे मान लीजिए चंद्रमा को कर दिया मंगल को कर दिया शुक्र को कर दिया अपने आसपास के जो एक दो हैं उससे आगे और भी कहीं जाएंगे और उससे आगे सूर्य को नष्ट कर सकते हैं इनको भी नहीं कर सकते ज्यादा और पृथ्वी भी इतनी बड़ी है ये जो परमाणु बम और इनसे नष्ट होने की बात आती है उससे पूरा पिंड थोड़ा नष्ट हो जाता है परमाणु बम गिरा धमाका हो गया चलो विस्फोट हो गया वो भूकंप आ गया लोग मर गए ये पृथ्वी ही थोड़ा नष्ट हो जाएगी उससे भी ऊपर का है कि जीवन नष्ट हो जाएगा जल जाएंगे विनाश हो जाएगा विकिरण फैल जाएगा रोग से मर जाएंगे लेकिन जहां हिरोशिमा नागासाकी की है वहां भी भूमि तो है ना अभी भी गड्ढे हो गए ठीक है इतना हो सकता है पहाड़ टूट सकते हैं उथल पुथल हो सकती है ये जो हमारे अलग अलग महाद्वीप हैं, उप महाद्वीप है ये टूट सकते हैं कहीं इधर उधर बहुत बड़ा कोई कर दे एक गड्ढा हो जाएगा समुद्र इधर से उधर हो जाएगा यही तो होगा भूकंप आ सकता है कोई बड़ा सा उससे काफी इधर उधर चट्टानें इधर उधर हो जाएं, बड़ा विनाश आ जाए जैसे होता है इससे ज्यादा तो नहीं ये पृथ्वी नष्ट नहीं हो सकती अभी तक के मेरी जानकारी के अनुसार ये तो फिर भी है और मान भी लिया कि इस पृथ्वी के सारे मनुष्य नष्ट किए जा सकते हैं सब प्राणी नष्ट किए जा सकते हैं कर दिए ईश्वर तो की व्यवस्था सृष्टि केवल पृथ्वी नहीं है ब्रह्मांड सारा का सारा पूरी सृष्टि जो लोक लोकांतर आकाश गंगाए हमारी दृष्टि से अनंत जैसी ही है अनंत संभावनाएं हैं यहां नहीं वहां पर जाएंगे परमात्मा वहां जन्म देगा इतना आसान नहीं है ये सब करना मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो जाए तो भी है तो वो बहुत अल्प शक्तिमानी सामर्थ्य भी उसकी कम है और इतने परमाणु बम होते हुए भी क्यों नहीं एक बार भी सृष्टि नष्ट हो गई आज भी है ना एक तरह से एक दूसरे को रोकने के लिए है अपनी शक्ति बताने के लिए कोई हमारे पे हमला ना करे उसको सुरक्षा की दृष्टि से भी बनाया जाता है एक दूसरे से क्योंकि एक बना रहा है तो दूसरे को बनाना पड़ता है अपनी रक्षा के लिए बनाना पड़ता है लेकिन सब जानते हैं कि यह गया तो छूट गया और परमाणु युद्ध छूट गया तो सबका ही नाश होगा इसलिए ये एक तरह से हमारी सुरक्षा का उपाय भी बना हुआ है इसलिए केवल यह सोचना कि इससे नष्ट हो जाएगी और ये चार अरब बत्तीस करोड़ नहीं चलेगी ऐसा नहीं है ये तो चलता रहेगा इन व्यवस्थाओं को हम मनुष्य इतना ज्यादा विकृत कभी नहीं कर सकता है प्रकृति उसको ईश्वर की व्यवस्था से वो फिट ठीक हो जाता है हम कुछ गलत भी करेंगे वहां ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि जो उसको पर बदल देती हैं फिर को उस फिर हमारा कोई बस नहीं चलता है उसको बराबर कर देगी उस समय बाद में हो जाएगा फिर से उत्पन्न हो जाएगा ओ तो इस सृष्टि में प्रजनन की क्षमता बहुत अधिक है पृथ्वी पर प्रजनन की क्षमता बहुत अधिक है ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है परमात्मा ने कि वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती है कितनी महामारियां फैल गई फिर भी होती कितने रोग होते हैं लाखों लोग मरते हैं रोगों से अलग अलग रोगों से बड़े बड़े आंकड़े इतने इससे मरते हैं इतने इससे मरते हैं फिर भी ये सब चल रहा है इतना सब कुछ होते हुए भी चल रहा है और आगे भी चलेगा तो आज का विषय इतना ही रखते हैं प्रणवतम तो। ओ... साथ रविवार अवश्य